भाइयो और भाइयों एक भाई पूछते हैं और या तो सोचना करते हैं कि अभी तो ज़्यादा काफी लगता है तो कल से पांच बजे से प्रार्थना शुरू करनी इसका मन ये हुआ कि आध घंटा पहले से सर्दी तो बढ़ रही है वो तो कबूल करना होगा लेकिन आपको मैं ये खबर दे दू कि अब दिन मिनिट मिनिट कहो लेकिन एक महीने में पंद्रह मिनट बढ़ जाएगा अभी बढ़ना शुरू हो, होने का है इक्कीस दिसंबर के बाद से तो आज तो तेईस दिसंबर हो गई फिर भी अगर आप लोग सब चाहते हैं कि आज प्रार्थना पांच बजे होनी चाहिए तो पांच बजे होने वाली है तो आपको मैं ये पूछूंगा कि जो पांच बजे प्रार्थना हो ऐसा चाहते हैं वो अपने हाथों को ऊँचा करके मुझको बटा दे अच्छा तो अभी कोई उसका विरोधी है क्या पांच बजे का तो बस कल से पांच बजे प्रार्थना शुरू होने वाली है अभी आज मैंने में विचार कर लिया कि मुझको कहना होगा तो तीन चीजें आपने देखा होगा कि कल वो भावलपुर से लोग क्या आ गए हैं परेशान हैं तो उन्होंने यहाँ वो बताया था कि भावल पर में जितने हिंदू और सिख हैं वो सब को बुला लेना चाहिए अगर नहीं बुलाते हैं तो उनके लिए उनकी जान बड़ी खतरे में है तो आज मेरे पास भावलपुर से कोई दो तो भाई भी आ गए उन्होंने भी यही बताया तो एक बात तो उन्होंने कही वो तो मैंने काटी है कि अगर हम कुछ नहीं होता है तो आखिर में हम गवर्नर जनरल के मकान के सामने बैठ कर भूख हड़ताल करें लेकिन हमारे भाई लोग जो वहाँ पड़े हैं वो सबको मरने दें तो तो हो नहीं सकता है लेकिन वो भूख हड़ताल करने से अगर वो जिंदे हो जाते हैं या तो रहते हैं या तो यहाँ आ जाते हैं तो तो मैं समझूंगा कि ठीक है करो लेकिन ऐसी तो बनने वाली चीज नहीं वो और आज जो गवर्नर जनरल है उनके पास कुछ रहा ही नहीं गवर्नर जनरल तो ऐसा ही कहो नाम के हैं दशकत देने के हैं हैं वो वो वो सदा दे सकते लेकिन वो तो नौका का बहुत सबसे बड़ा अलग अलग है आज उनके पास वो सत्ता उन्होंने रखी नहीं यहाँ तो आज जैसे आप हैं मैं हूँ ऐसे ही यहाँ रहते हैं हाँ वो बड़ा आदमी है और उसका बड़पन को तो कौन छीन सकता है लेकिन आज उनके पास बाहर की जो सत्ता थी ताकत थी कुछ भी नहीं है ऐसा समझो उनके पीठ पर आज सारे सारी ब्रिटिश सल्तनत उसका बल भी नहीं है वो अपने बल से और या तो कहो कि हमारे बल से वो खड़े रहते हैं तो हमारा बल के तो मान्यता यहाँ की जो प्रधानमंडल है कैबिनेट है उनके बल से वो सुशोभित रहते हैं। ये है तो वहां जाकर भूख करना वो तो अभियान है तो बैठे क्या ने पंडित नेहरू के वहां करे या तो श्रद्धार जी के पास वो भी अज्ञान होगा वो कुछ करते ही नहीं करते हैं, वो समझना चाहिए तो, तो समझ ले वो तो बड़े समझदार आदमी थे एक तो उसमें से डॉक्टर दो लोग डॉक्टर आए थे तो वो तो समझने का ये तो नहीं होना चाहिए लेकिन आंदोलन तो करेंगे वो तो करना ही चाहिए तो कल तो मेरे खामोशी थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सका लेकिन मुझको यकीन है कि की भावलपुर के नवाब साहब हैं उनको सब के सब जितने हिंदू और मुस्लिम और सिख पड़े हैं उनको यहाँ भेज देना चाहिए या तो किस जगह पे वो तो जाना चाहते हैं पाकिस्तान छोड़कर कर वहाँ वो जा सकते है क्योंकि इतना न करे तो उनका जो धर्म है वो धर्म में से वो वो उनका पतन होता है नवाब साहेब है नवाब साहेब होते हुए भावलपुर में क्या हो गया वो तो उसको बयान देने की जरूरत नहीं है वो खतरनाक बात हो गई काफी हिंदू सिख परेशान हो गए मर गए अगर अगरचे सिखों ने कहा भावलपुर बनाया है भावलपुर में जो कुछ भी है तो उसमें उनका तो बड़ा हाथ है वो तो यू तो हमेशा हर जगह तो उद्योग रहते हैं वो कोई तो वो बेचकर खाने वाले तो है नहीं एक तो लड़ सकते हैं और इसी तरह से किसान का काम वगैरह भी तो कर सकते हैं तो ऐसा उन्होंने किया और हिंदू वाले तो भी वो हिंदू भी कोई कहा आलसी बेचकर थोड़े बैठे वहाँ देना है कुछ काम नहीं करना है और खाना है ऐसा तो नहीं किया तो वो तो भी जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका कोई गुना तो था नहीं गुना ये कि वो हिंदू पैदा हुए हैं और सिख पैदा हुए उनमें काफी को मार डाला बाकी को पीछे भागना पड़ा लेकिन भागते भागते भी जो गए, वो आराम से नहीं रह सकते अगर वो आराम नहीं महसूस नवाब साहेब को अपना धर्म है उसका पालन करना चाहिए इसमें इस्लाम की शोभा है उनके नवाबी की शोभा है और उनके माता जो रहे और जिन्होंने वबाद आली से वहाँ पड़े रहे थे उनको अगर जहाँ से जाना चाहते हैं तो उनको जाने की इजाज़त मिली चाहिए इजाजत तो मिले लेकिन वहाँ से उनको प्रबंध करके भेज देना चाहिए इसमें जरा सा और दरमियान उनको ऐलान कर लेना चाहिए तो किसी को भी यहाँ से भेजना चाहते हैं तो किसी को भी भेजो भावलपुर में लेकिन मैं ऐसा ऐलान करना चाहता हूँ इस नवाब को कहना चाहिए की तो जितने हिंदू और सिख पड़े हैं उनका एक बार भी ए, को भी कोई छूने वाला नहीं हो और आराम से जब तक वहाँ पड़े हैं यहाँ पड़े हैं वहाँ तक वो रहने वाले हैं ऐसा करें और अगर वो भूखों मरते हैं तो उनको रोटी का प्रबंध कर दिया जाएगा तब तो मैं वो बड़ी शराब है हो गया वो हो गया हो गया उसके लिए क्या करने वाले थे वो तो ऐसा तो बहुत देर पे हो हम भी पागल बने पाकिस्तानी पागल बने वो पागलपन को मैं छोड़ के चाहता हूँ लेकिन अब तो हम हम पागलपन को छोड़े और जो एक शराबर से हमको करना चाहिए वो करें तो वो तो मैं तो ये बात करना चाहता था और दूसरी बात वो, वो भी ऐसी है आज आज के स्टेट्स में है कि लाहौर में जो कैंप पड़ी है वो वो तुलसी लोगों के शरणार्थी हैं वहां तो मुसलमान पड़े हैं लेकिन वो बहुत बुरे हाल पड़े हैं ऐसा इसमें लिखा है और वो गंदी भी ऐसी है उसमें तो भी तो कौलेरा हो रहा है और और ये वो शीतला वो भी निकल रहा है और काफी लोग सिर्फ कुछ हुआ ही नहीं तो भी वो ठंडी के कारण मरते हैं उनको रहने का क्या है तो आकाश के नीचे देते हैं रही हमको तो कोई हड़ नहीं है रहने में लेकिन तब पीछे हमको कुछ उड़ने का तो होना ही चाहिए और पीछे पानी आता है तो पानी से बचने का भी तो कुछ होना चाहिए तब तो आकाश के नीचे भी रह सकते हैं लेकिन आज आकाश में रहना और पीछे हमको पूरा उड़ने का पहनने का नहीं है खाने का नहीं है तो, तो मरने का ही चारा हमारे लिए हो जाता है तो मैं तो ये कहूंगा कि वो वहाँ इस तरह से होना नहीं चाहिए लेकिन वो सब नहीं बताना चाहता इसमें ये लिखा है की श्यालकोट से या तो दूसरी जगह से उन लोगों ने भंगी को बुलाया है या तो कोई भी है कि जो कैंप की सफाई का काम करेंगे मेला उठाने का भी काम करें तो यहाँ देखते हैं उनका ऑफिसर है वो कि मैं तो लाचार बन गया हूँ टीच को बुलाई तो सही लेकिन पूरा पूरा काम तो उनके पास ही मिल नहीं सकता है वो नहीं होगा किस तरह से उसमें तो मैं जानता ही हूँ तो क्या बताऊ लेकिन इतना तो है कि वहां परेशानी में लोग पड़े हैं तो वो मुसलमान है तो भी क्या हुआ वो पाकिस्तान है तो भी क्या हुआ मैं तो उससे मुझको तो बड़ा दर्द होता है ऐसा क्यों होता है इंसान ऐसे क्यों बनता है और जब वो दुखी लोग हैं यहाँ से हमारी जातियों से डर के जान बचाने के लिए भागे तो भागे कि वहाँ कुछ सुख तो मिलना चाहिए वहाँ उसको काटने तो नहीं है लेकिन ये तो एक दूसरी चीज पैदा हो गई पे अपना घर को छोड़कर चले गए तो वहां पीछे कोई घर बार कुछ नहीं रहा तो मैं तो पाकिस्तान के तो कहता है आया हम हर जगह पे जो ऐसे दुखी लोग हैं उनको कहना ही नहीं चाहिए कि हमको हमको पकाने वाला लीडो हमको झाड़ू निकालने वाला लीडो मेला उठाने वाला लीडो रास्ते साफ करने वाला लीडो तो पीछे हम क्या करेंगे जो परेशान हो गए दुख से दुख के कारण यहाँ भागे वो तो वहां भागे हैं वो खुद क्या करने वाले थे कोई अच्छा नहीं लगता है मुझको उसमें मैं तो ये देखता कि हमारा गिरना है आदमी आदमी मिच चाहता है जब ऐसा कहे कि नहीं मेरे लिए वो सब चाहिए तो करोड़पति के लिए तो हो सकता है करोड़पट्टी कहे उसके पास पैसे पड़े हैं जितना पैसे मांगते हो वो दे लेता है एक के बदले में दस आदमी को रख लेता है लेकिन जो तो गरीब आदमी है उनका सब चला गया है वो भी कहें कि मेरे लिए झाड़ू वाला निकाल दो मेरे लिए वो निकालो ये निकालो तो कहाँ से बन सकता है इसलिए मैं तो कहूँगा उनको उनको दृढ़ता से हिम्मत से कहना चाहिए आपके लिए वो हम झाड़ू वाले नहीं बुलाएंगे श्यालकोट कोटिया तो कहीं से भी लेकिन आपको अपना काम तो करना ही होगा कैंप को अच्छी तरह रखना ही होगा हम कहें इस तरीके से रखो पीछे भी मरते हैं तो आखिर में तो हमारे सब में तो मालिक तो ईश्वर पड़ा है खुला पड़ा है वो हम तो मारना है तो मारेंगे लेकिन इंसान जहाँ तक कर सकता है वहाँ तक तो करें अगर नहीं करते हैं और पीछे पीछे मरते हैं तो इंसान गुनेगार बनता है इंसान के सर पे उनका खून का बोझ पड़ने वाला है इसमें कोई शक नहीं है इसलिए मैं कहूँगा की यहाँ तो की कैंप उसमें जितना काम वो शरणार्थियों से लेना लिया जा सकता है वो लेना चाहिए और उनको कुछ न कुछ उद्यम करना चाहिए ऐसा और ऐसी शराफत से देना चाहिए कि जिससे किसी को ऐसा कहना पड़े की उनको तो, तो हमारे बोझ न पड़ा है तो यहाँ भी कुछ बोझ हो गए हैं कुछ तो काम तो करते हैं नहीं करते ऐसा नहीं है कुछ तो इंतजाम है भी सही लेकिन काफी लोगों को ये ठंडी की बर्दाश्त करनी पड़ती तो मैं तो वहाँ का पंजाब का, का आ, ये नमूना देता सब टों के लिए कहूँगा कि तो लोगों को अपना अपना सफाई वगैरह का काम सीख लेना चाहिए वो करना चाहिए और किसी को को ही चाहिए जो का कुछ भी काम मिल जाए वो काम काम उसको करना काम करने में कोई शर्म तो तो तो नहीं अच्छा है वो तो आपको मैंने एक वक्त शायद सुनाया तो था कि मेरे पास वो पैराल आगे वो पैरा लॉन्च तो कौन है वो तो आप जानते हैं वो तो मेरे मंत्री का ही काम करते हैं और मेरे के वहां रह गए नौखाली और नौखाली में वो तो काम कर रहे हैं और मेरी मिजा में वो तो जितने लोग रहे वो सब के सब बड़ा काम कर रहे हैं अपनी जान का खेल करके वो तो वहां पढ़े है लेकिन वो है तो उससे जो हिंदू जो वहाँ कष्ट में थे उनको बड़ा सहारा मिला है और मुसलमान भी समझ गए हैं कि ये तो हमारे दोस्त हैं, हमारे सेवक हैं, हमको लूटने के लिए नहीं आए हैं हमको मारपीट कराने के लिए ले आए हैं लेकिन वो तो दोनों के बीच में नए अगर हो सकता है तो कराने के लिए इंसाफ देने के लिए आए हैं तो वो कहते हैं कि एक चीज है वो तो जाननी लायक ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जैसा मौका मिला वो उसको कह लेंगे लिख लेंगे ऐसे में आपको सुना चाहूंगा यहाँ तो एक बड़ी चीज है कि एक कोई जगह पे मंदिर को ढा दिया और उस मंदिर में पीछे वो लोग आ गए बीत गए या तो बिल्कुल है ही नहीं तो पीछे वो तो झगला की बात हो गई और पीछे ऐसा कहना की हम तो हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते वो तो मिश चाहता है तो इसलिए वो मुसलमान भी वो तो मुसलमान भी उनकी मदद ले लेते ले हैं हिंदू ले लेते हैं और काफी उन लोगों ने पैसा भी पैदा कर लिया है बताया कि इस तरह से तो हो सकता है वो दूसरी दोबारा मैं बात सुनाऊंगा अब तो वक्त हो रहा है लेकिन उन्होंने उन लोग उन लोगों उन लो, ने कहा कि हाँ वो अभी अपने मंदिर में जा सकते हैं और सेवा कर सकते हैं पूजा पाठ कर सकते लेकिन मंडी में कौन जाए कहाँ जाए मंडी तो होना चाहिए वहां से मुसलमान तो हटना चाहिए तो उन्होंने कहा का हाँ वो तो हो सकता है हम साथ साथ मिलकर करें तो बीच प्यारी ने उनको कहा कि साथ साथ मिलकर क्या करना था गुना आपने किया है तो उस गुना का कफारा भी आपको ही करना है प्रायश्चित भी आपको ही करना है तो वो तो आपने अपने हाथ से वो बनाना है तब तो बना और तब आपने सच्चा काम किया है तो पीछे थोड़ी सो थो वाटला तो हमेशा होता ही है तो उन्होंने कबूल कर लिया बात तो ठीक होती है तो पीछे उन्होंने वो मेहनत करके सब काम करके वो बना लिया और पीछे उनको हिंदुओं को कहा कि आप यहाँ आराम से रह सकते हैं आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं राम रोड लगा सकते हैं सब जिस से पूजा होती है हिंदू जिस तरह से पूजा करते हैं इस तरह से हो सकता है तो अभी वहाँ वो उनकी प्रतिष्ठा हो गई है इस तरह से वो वो और बड़े आराम से और उसमें जो जो जो अमलदार लोग उन्होंने तो भी बड़ा हिस्सा दिया तो तो अच्छी चीज़ है ना और इसी चीज अगर सारे हिंदुस्तान में हो जाए सारे पाकिस्तान में बन जाए तो तो हमारी शक्ल बदल जाती है तो उसमें तो खूंजी तो एक ही है ना कि हम आ, आ, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहे और दूसरों के धर्म में बिल्कुल दखल न दें इतना करें तो हमारा सब काम हो जाता है बस